महाभारत शांति पर्व त्रिचत्शद्विशततमोध्याय ब्राह्मणों के उपलक्षण से गारहस्थ्य धर्म का वर्णन व्यासुवाच द्वितीयमायु सोभागृ मेहधे गृह वसे धर्मलब्धयतोदारयी अग्निनाहृत व्रत व्यास जी कहते हैं बेटा गृहस्थ पुरुष अपनी आयु के दूसरे भाग तक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए घर पर ही रहे धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि स्थापना करने के पश्चात नित्य अग्निहोत्र आदि करे और उत्तम व्रत का पालन करता रहे गृहस्थ वृत्त चतस कभी स्मृता कुशूलधान्य प्रथम कुंभधान्यस्वतरस्तनोरथ काम वृत्तिमा हरेत तर पर जाया धर्मतो तो धर्मजीत ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने चार प्रकार के आजीविका बताई है कोठे भर अनाज का संग्रह करके रखना यह पहली जीविका वृत्ति है कुंडे भर अन्न का संग्रह करना यह दूसरी वृत्ति है तथा उतने ही अन्न का संग्रह करना जो दूसरे दिन के लिए श्रेष्ठ न रहे यह तीसरी वृत्ति है अथवा कपोती वृत्ति अर्थात उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करे यह चौथी वृत्ति है इन चारों में पहले की अपेक्षा दूसरी दूसरी वृत्ति श्रेष्ठ है अंतिम वृत्ति का आश्रय लेने वाला धर्म की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे बढ़कर धर्म विजयी है सत्कर्मावर्ती प्रवर्तते द्वाभ्या एक चतुर्थस्थ ब्रह्म सत्र व्यवस्थित पहली श्रेणी के अनुसार जीव का चलाने वाले ब्राह्मण को यजन याजन, याजन अध्ययन अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह ये छह कर्म करने चाहिए दूसरे श्रेणी वाले को अध्ययन यजन और दान इन तीन कर्मों में ही प्रवृत्त होना चाहिए तीसरे श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये दो ही कर्म करने चाहिए तथा चौथे श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन करना उचित है गृह व्रता महा प्रचक्षते नात्मार्थ पाचे तृथाघात ये गृहस्थों के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं वह केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे अपितु तो देवता पितर और अतिथियों के उद्देश्य से ही बनावे और पशु हिंसा न करे क्योंकि यह अनर्थमूलक है प्राणी व प्राणी संस्कार न दिवा पर सपे जातु न पुर्वा प्ररात्रो यज्ञ में यजमान एवं भविष्य आदि सब का जजुर्वेद के मंत्र से संस्कार होना चाहिए गृहस्थ पुरुष दिन में कभी न सोए रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले ना भुंजे तांतरा काले नानिता वाहम ना सनस्तगृह विप्रोहसे कश्चित पूज सवेरे और शाम दो ही समय भोजन करे बीच में न खाए ऋतुकाल के सिवा अन्य समय में स्त्री को अपनी सैया पर न बुलावे उसके घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि आदर सत्कार और भोजन पाए बिना न रह जाए तथा सूज्या हव्यक्य वहासता वेद विद्यावृतस्नाता श्रोत्रिया वेदपारधर्मा जीवितन तेसाम् क्रियावंतपस्वन तव्य ते कव्यं चाप्यर्हनाथ विधीये यदि द्वापर अतिथि में वेद के पारंगत पारंग विद्वान् स्नातक्रोत्री हव्य य श्रावधान भोजन करने वाले जितेंद्रिय क्रियानिष्ठ स्वधर्म से ही जीवन निर्वाह करने वाले और तपस्वी ब्राह्मण आ जाए तो सदा उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पित करने चाहिए उनके सत्कार के लिए यह सब करने का विधान है नखरे सम प्रयात हम स्वधर्म गुरोर्वाड़ कर संभागोत्र भूता शिष्यते तथा चलेभ्य प्रदेय गृहमेदीना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 अर्थात ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए गृहस्थ पुरुष को सदा ही अन्न देना चाहिए विघसा से भवे नित्यम नित्यम चामृत भोजन अमृतम यज्ञ से सम भोजन समम गृहस्थ को सदा विघस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए यज्ञ से बचा हुआ भोजन भविष्य के समान और अमृत माना गया है भृत शेषम तो स्नाते विघसम भृत शेषम तो यज्ञ शेषम अथामृतम कुटुम्ब भरण पोषण के योग्य जितने लोग हैं उनको भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को जो भोजन करता है उसे विघसासी अर्थात विघस अन्न भोजन करने वाला बताया गया है पोष्य वर्ग से बचे हुए अन्न को विघस तथा पंच महायज्ञ एवं भली देव से बचे हुए अन्न को अमृत कहते हैं सहारृतोदान तो झन सूर्जित्रियवपुरताचार्य मातुलातीसित वृद्ध बाला ज्ञाति सम्बन्धिबाधव माता पितृभ्या भ्रात्रुत्रेण भार धादास वर्गेण विवाद न समाचरे ऐसा विमुच संवादा सर्वपापे विमुच्य गृहस्थपुरुष सदा अपने ही स्त्री से प्रेम करे इंद्रियों का संयम करके जितेंद्रिय बने किसी के गुणों में दोष न ढूँढ़े वह ऋत्विज पुरोहित आचार्य मामा अतिथि शरणागत वृद्ध बालक रोगी वैद्य जातिभाव माता पिता कुटुम्ब की स्त्री भाई पुत्र पत्नी पुत्री तथा सेवक समूह के साथ कभी विवाद न करे जो इन सबके साथ कलह त्याग देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है ए तेज तहत जयती सर्वान्न संशय आचार्यो ब्रह्म लोके सजापत्ये पिता प्रभु अतिथिन्द्र लोकस्य देवलोक चार तुज जाम सर समलोह के वैश्व देवी तुजात इनसे हार मान कर रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है इसमें संशय नहीं है आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है पिताम प्रजापतिलोक का ईश्वर है अतिथि इंद्रलोक के और देवलोक के स्वामी है कुटुंब की स्त्रियां अप्सराओं के लोक की स्वामिनी हैं और जाति भाई विस्वेदेव लोक के अधिकारी हैं संबंध बांधवा तीक्षु पृथिव्यातु लहु दृद्ध बाला तुरहशे प्रभु विष्णव संबंधे और बंधु बांधव दिशाओं पर माता और मामा पृथ्वी पर तथा तो वृद्ध बालक और निर्बल रोगी आकाश पर अपना प्रभु प्रभुत्व रखते हैं इन सबको संतुष्ट रखने से उन उन लोगों की प्राप्ति होती है भ्राता ज्येष्ठ सम पित्रा भार पुत्र स्वतन हो दुहिता कृपणम परम बड़ा भाई पिता के समान है पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवक गण अपनी छाया के समान हैं बेटी तो और भी अधिक दयनीय है तस्मातरधी क्षिप्त सहे न्यम असम जर गृह प्रभु विद्वान धर्म चिरोजित क्लब अत इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो सदा क्रोध रहित रहकर सहन कर लेना चाहिए गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले विद्वान पुरुष को निश्चिंत होकर क्लेश और थकावट को जीत कर धर्म का निरंतर पालन करते रहना चाहिए न चाथबद्ध कर्मारी धर्मवान कशिताचर गृहस्थ वृतः तेसाँ ने किसी भी धर्मात्मा पुरुष को धन के लोभ से धर्म कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए गृहस्थ ब्राह्मण के लिए जो तीन आजीविका की वृत्तियां बताई गई हैं उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याण कारिणी है परम परम तथे आहुचातुराश्रमेत यथोक्ता नियम आते कार्यं बभूसता इसी प्रकार चारों आश्रम भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गए हैं उन आश्रमों के जो शास्त्रोक्त नियम है उन सबका अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को पालन करना चाहिए कुंभशीते वसंतराम तम अभिवर्त कुंडे भर अनाज का संग्रह करके अथवा उछशील अनाज के एक एक दाने बिन्ने अथवा उन अनाज की बाली बिन्ने के द्वारा अन्न का संग्रह करके कपोति वृत्ति का आश्रय लेने वाले पूजनी ब्राह्मण जो देश में निवास करते हैं उस राष्ट्र की वृद्धि होती है दस दस परान वर्त ये दोग जो, जो मन में तनिक भी क्लेश का अनुभव न करके गृहस्थ के इन वृत्तियों के सहारे जीवन निभाता है वह अपनी दस पीढ़ी के पूर्वजों को तथा दस पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है स चक्रधर लोकाना प्रयाद गति जितेंद्रियाम अथवा गतिरसा विधेजते उसे के के लोक के उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है अथवा पुरुष को मिलने वाली शेष गति प्राप्त कर लेता है स्वर्गलोको गृहस्थान उदारमसा स्वर्गो विमान संयुक्त वेद उदार चरित्र वाले गृहस्थों को हित कारक स्वर्गलोक प्राप्त होता है उनके लिए विमान से हित सुंदर फूलों से सुशोभित परम रमणीय स्वर्ग सुलभ होता है जिसका वेदों में वर्णन है स्वर्गलोक को गृहस्थान प्रतिष्ठान हितात्मना ब्रह्मणा विहिताजा विधीयत द्वितीयम क्रमशः प्राप्य स्वर्गलोके मही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले गृहस्थों के लिए स्वर्गलोक को ही प्रतिष्ठा का स्थान निहत किया है ब्रह्मा जी ने गार्हस्य आश्रम को स्वर्ग की प्राप्ति का कारण बनाया है इसलिए इसके पालन का विधान किया गया है इस प्रकार क्रमशः द्वितीय आश्रम गर्थ को पाकर मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है अतः परम परमाश्रम गृहपतिना शरीर कारण इस गृहस्थाश्रम के पश्चात तीसरा उनसे भी श्रेष्ठ परम उदार वन प्रस्थ आश्रम है जो शरीर को सुखा अस्त चरमा विशिष्ट कर देने वाले तथा वन में रहकर तपस्या पूर्वक शरीर को त्यागने वाले वान का आश्रय है यह गृहस्थों से श्रेष्ठतम माना गया है अब इसके धर्म बताता हूं सुनो इति महाभारतः शांतिपर्वण ही मोक्षधधर्म पर्वण ही सुखाप्रस्चत्कतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रस्थ विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ